समुपस्थित आर्य धर्म बंधुओं मुनि मुनिवृंद पूजा के योग मात्री शक्ति, आचार्य मान भाव प्रिय ब्रह्मचारियों किसी भी बात को निर्णय तक पहुंचाने के लिए कुछ उपायों की आवश्यकता होती है बिना उपाय के बिना साधनों के उस बात को अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचाया जा सकता जैसे हमें छत पे पहुंचना है तो सीढ़ियों की आवश्यकता होगी किसी विषय से संबंधित जानकारी यदि हम चाहते हैं तो उस विषय से संबंधित जो व्यक्ति हैं उस विषय से संबंधित जो लोग हैं और उस विषय से संबंधित जो जो पुस्तकें हैं जो जो साधन हैं, उन सब का उपयोग हमें करना ही होगा उसके बिना हम किसी विषय की गंभीरतम जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते तो इसी प्रकार से स्वामी जी उपदेश मंजिली के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी विषय का तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए यानि सत्य तक पहुंचने के लिए यथार्थता को जानने के लिए वास्तविक स्थिति को जानने के लिए हमें कुछ प्रमाणों की कुछ उपायों की आवश्यकता अनुभव होती है जैसे हम कोर्ट में देखते हैं तो वहां पर भी बिना साक्ष्य के बिना गवाह के बिना प्रमाण के बिना वकील के बिना न्यायाधीश के वो कोई पक्ष नहीं बना सकते तो हर जगह जैसे पक्ष और विपक्ष होते हैं और हर जगह पक्षी और विपक्षी भी होते हैं कुछ पक्ष के साथ जुड़ते हैं तो कुछ विपक्षियों का साथ देते हैं तो दोनों तरफ से जब वार्ता चलती है तो किसकी बात युक्ति संगत है किसकी बात मिथ्या है या किसकी बात में बहुत उसमें ए, यूं कहना चाहिए कि बहुत उसमें बल नहीं है या दम नहीं है तो ऐसी स्थिति में फिर वहां प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है तो स्वामी जी कहते हैं कि जैसे ये न्याय दर्शन है इसमें भी पंच अवयवों से अपनी बात को सिद्ध करना होता है जैसे हमें मान लीजिए ईश्वर का अस्तित्व तो सिद्ध करना है और ईश्वर का अस्तित्व हम थोड़ी देर के लिए छोड़ें, खुद का ही अस्तित्व सिद्ध करना हो तो यू खुद को हम आंखों से तो नहीं देख सकते खुद का हम पता भी नहीं कर सकते खुद को हम किसी बाह्य साधन से बाह्य वस्तु की तरह हम इन इंद्रियों से नहीं देख सकते आंख से रूप तो देख सकते हैं पर आंख से आत्मा को कैसे देखेंगे आंख से किसी भौतिक पदार्थ के विषय में हम साक्षात्कार कर सकते हैं उसके विषय में जान सकते हैं पर आंख से मन को कैसे देखेंगे तो कुछ ऐसे अतन्द्रिय विषय होते हैं कि जिनको देखने के लिए हमें कुछ ऐसे आंतरिक प्रमाणों की आवश्यकता होती है कि जिसमें बाहर के साधन बाहर के उपाय सफल नहीं होते तो स्वामी जी कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी विषय हमें सिद्ध करना है जैसे उदाहरण के लिए कहें कि ईश्वर जो है वह सृष्टि करता है अब ईश्वर सृष्टि करने वाला है ये तो ठीक है पर इसको सिद्ध कैसे करेंगे सिद्ध करने के लिए फिर पंचवय की आवश्यकता होती है प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन अब प्रतिज्ञा तो कर ली कि ईश्वर सृष्टि का निर्माण करने वाला है पर हेतु क्या है तो हेतु के लिए फिर वहां पर ये ऐसे हेतु देने पड़ते हैं जो कटे नहीं तो कल राम प्रकाश जी से मैंने कहा था कि ईश्वर का अस्तित्व जो है पंचाभव से सिद्ध करना है बाजार गए अच्छा तो रमन जी सिद्ध करेंगे ईश्वर <laughs> का ईश्वर सृष्टि करता है इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे साधर्म से सृष्टि करता है ईश्वर सृष्टि करता है प्रतिज्ञा हो गई हेतु हे क्या देंगे बिना कारण थे, थे बिना कारण कारण के के के निमित्त तो, तो जीवात्मा में भी घट जाएगा जीवात्मा भी निमित्त कारण है गौण निमित्त कारण तो ईश्वर <laughs> सृष्टि करता है इसमें हेतु क्या दोगे इन्होंने कहा भाई निमित कारण परमात्मा मालूम लो निमित्त कारण तो जीवात्मा भी है वो भी किसी वस्तु को बनाता है जैसे कुम्हार को आप ले तो मिट्टी से वो घड़ा बना देता है स्वर्ण से आभूषण बन जाते हैं हाँ जी सर्वज्ञ होने से सर्वज्ञ होने से और उदाहरण क्या बनेगा तो जो सर्वज्ञ वो करता।, ज़ी करता।, जो जो करता है तो करता तो जीवात्मा भी है तो सर्वज्ञ तो करता जीवात्मा नहीं हुआ ना नहीं बेधर्मी का उदाहरण है जीवात्मा नहीं हम ये हेतु जो आपने दिया ना जाति आपके उदाहरण हाँ तो उसका पहले व्याप्ति से समव्याप्ति से दिखाओ विषम व्याप्ति बनेगी, बनेगी हाँ बनाइए जीवात्मा सर्वज न होने से सृष्टिकर्ता नहीं है हाँ जीवात्मा सर्वज न होने से वैसा सृष्टिकर्ता नहीं है जैसा ईश्वर है ठीक है तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी हम किसी बात की गहराई तक या उसके अंदर तक जाना चाहते हैं तो हमें अपनी बात सिद्ध करने के लिए केवल ये नहीं कह देना होता कि ईश्वर है नास्तिक कह देगा ईश्वर नहीं है तो हम क्या करेंगे तो फिर हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि ईश्वर का अस्तित्व तो है या नहीं है और नास्तिक के भी अपने कुछ इस तरह के तर्क होते हैं तो अगर हम इस विषय से अनिविज्य रह जाते हैं इस विषय को नहीं समझ पाते हैं तो ऐसी में नास्तिक का मत हमारे ऊपर हावी हो जाएगा तो इससे बहुत सारे विषय होते हैं तो अब हम कहा तक पहुंचे दृष्टांत और सिद्धांत तो सिद्धांत कौन कौन से होते हैं हाँ हाँ बताइए वैसे देखिए बहुत लंबा विषय है ये फिर भी आप बताइए आचार जी आपने जो प्रश्न किया कि ईश्वर सृष्टि करता है इसको सिद्ध करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि सर्वज्ञ होने से ईश्वर सृष्टि करता है लेकिन ईश्वर सृष्टि करता है इस ये जो प्रश्न है दो प्रकार से पूछा जा सकता है कि अगर हमें पता है कि कोई ना कोई सृष्टि करने वाला है तब हम पूछ रहे हैं कि ईश्वर सृष्टि करने वाला है या और कोई सृष्टि करने वाला है तो एक तो इस तरीके से पूछा जा सकता नहीं इसके पूछने के मतलब मतलब अनेक ढंग हो सकते हैं जैसे ईश्वर है एक ये भी बन सकता है सृष्टिकर्ता होने से एक है ईश्वर सृष्टि करता है फिर हेतु उसका अलग आएगा हाँ तो आगे हाँ और दूसरा इसका इस तरीके से बन सकता है की ठीक है।, तो है, कोई कोई। है ये वो तो ठीक है नहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये सृष्टि अपने आप बनी है इसका कोई करता नहीं है ये सब अपने आप बना है हम भी अपने आप बने हैं और दुनिया की जितनी भी चीजें है वो सब स्वयं बनी है तो ऐसी स्थिति में सिद्ध करते हैं कि कोई भी चीज अपने आप नहीं बनती है तो और और आप, कोई ना कोई अपने आप नहीं बनती तो कोई ना कोई चीज में फिर वो चीजें आएंगी जिन्हें ईश्वर के द्वारा बनाया गया है जी, जी, ठीक जी, है ना आ, तो फिर आपका हाँ। प्रश्न इस तरीके से बनेगा कि क्या ये संसार अपने आप ही बन गया है इसको बनाने वाला कोई है ईश्वर है कोई इस तरीके से प्रश्न था इसका तो इसका उत्तर तो ऐसे मतलब नहीं आएगा कि ईश्वर सर्वव्यापक होने से ईश्वर है नहीं सर्वज सर्वज बताया था सर्वज्ञा तो, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ईश्वर सृष्टि करता है इस बात को स्वीकार करते हुए आगे की बात ईश्वर सृष्टि करता है मान के, के नहीं चल रहे हैं अभी साध्य तो है ये मान के नहीं चल रहे हैं तो फिर ये हम मतलब सिद्ध तो सिद्ध करके नहीं चल रहे ना साध्य साध्य ये साध्य है अभी अभी सिद्ध नहीं है ठीक है ना और तो उसको सिद्ध करने के लिए तो बाकी जो उसके अवयव है ना वो आपको बताने पड़ेंगे हालांकि मेरा भी कोई पंच का को अच्छा अभ्यास नहीं है तो क्योंकि इसमें क्या फिर उसके लिए समय लगाना पड़ता है जिस तरीके करता है नहीं। नहीं ये तो मैंने नहीं पूछा मैंने ये पूछा ईश्वर सृष्टि करता है आप इसमें हेतु उदाहरण उपन और निगमन के द्वारा अपनी ईश्वर की सृष्टि करता की सिद्धि करिए तो ऐसा कहते हुए मतलब जो कि आप ईश्वर सृष्टि करता उस ईश्वर सृष्टि करता है इसको सिद्ध करें तो आप मतलब ईश्वर के ईश्वर तो है स्वाभाविक तो स्वाभाविक तो तो कर ये ये जब ईश्वर सृष्टि करता है सृष्टि करता है या, या नहीं हुए कल पर ईश्वर तो है इतना तो मान के चल ही रहे ये तो मान के चल ही रहे की ईश्वर है पर वो सृष्टि करता है या नहीं है ये ये अगला है बिंदु हाँ, तो अब ईश्वर सृष्टि करता है या नहीं है ये प्रश्न था हाँ, इसका उत्तर सर्वोज्ञाप रमन जी ने दिया सर्वज्ञ होने से बनाने वाला ये मुझे तो ठीक लग रहा है हेतु अगर आपका साध्य प्रतिज्ञा ये है की ईश्वर सृष्टि करता था सृष्टि करता है प्रतिज्ञा है तो इसमें हेतु ठीक है की सर्वोज होने से अगर वो करता नहीं अच्छा इसका मतलब है कि साधारण से नहीं बनेगा वैधर्म से बनेगा फिर ये क्योंकि तो जो जो सर्वज्ञ नहीं है वो वो सृष्टि करता है जो जो सर्वज्ञ नहीं वो वो सृष्टि करता नहीं है तो ये तो कट गया है क्योंकि क्योंकि जीवात्मा सर्वज्ञ नहीं है इसलिए वो सृष्टि करता नहीं है जो जीवात्मा सर्वज्ञ नहीं है ना तो वो सृष्टिकर्ता नहीं है हाँ चलिए हाँ तो भाई और आप में से कोई बोले जो कटे नहीं नहीं अगर मैं जीव को दिलीप जी बताएंगे दिलीप जी को देख ठीक है और विचार कर लेंगे और दिलीप जी और थोड़ा स्पष्टीकरण जीव को जीव को ईश्वर मानता और भाई जो जो सृष्टि करता है वो सर्वज जाये ये व्याप्ति बनेगी ना जो जो सृष्टि करता है वो सर्वज जाए या तो इसको साधारण से तो नहीं वैधर्म से होगा कि जैसा जो जो सर्वज सृष्टि करता है तो अर्थापत्ति से यह भी निकल सकता है कि जो जो सर्वज नहीं वो सृष्टि करता नहीं है तो थीक। तो थीक। तो थीक। ये तो मतलब उसमें सम व्याप्ति नहीं बन रही ना विषम व्याप्त वैधर्म से बनाएंगे तो बन जाएगा हाँ चलिए वैधर्म से बताइए सम व्याप्त बन हाँ एक तो जो जो सृष्टिक जो जो सर्वज है वो सृष्टिकता है जो जो सृष्टि करता है वो सर्वज्ञ ये दोनों ठीक है ठीक है अब विषम याद की जो जो सर्वज्ञ नहीं है वो करता नहीं ये भी वाक्य तो इसको उदाहरण से कैसे समझा जीव सर्वज्ञ नहीं है सृष्टिकर्ता भी नहीं यही तो समस्या है कैसे नहीं सृष्टिकर्ता सृष्टि के पदार्थों से लेकर के नई नई सृष्टि मोबाइल इंटरनेट कम्प्यूटर दुनिया भर की चीजें आ रही है ये सृष्टिकर्ता नहीं है क्या वो एसके से संसार संसार का चलिए और अच्छा अच्छा दे हाँ हो सकता है छल हो गया लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि गाड़ी ठीक तो चल रही है अभी मुझे लगता है गाड़ी ठीक चल रही है पहले जी करना सृष्टि जैवीय सृष्टि ईश्वरीय सृष्टि ये विभाजन कर देते हैं जैवीय सृष्टि है और ईश्वरी सृष्टि है मुझे लग रहा है सभी संसार ईश्वर का बनाया बनाएगा यहाँ तक नहीं थे जो अलमारी बनी जिस वरुण जी थे जो आपके साथ में नहीं नहीं वो तो ठीक है अलमारी बनी अलमारी बनी है तो स्वयं तो नहीं बनने बनाई गई है ना ये अलमारी बनाई गई है ना तो सृष्टि करता या तो यूँ कहे की गौण वो मुख्य सृष्टि करता तो ईश्वर है और गौण सृष्टि करता जीव है या फिर इसको बनाओ आप जो धर्म से बन, इसको बताइए आचार्य जी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस कथन से कभी भी ये सिद्ध नहीं होगा कि ईश्वर सृष्टि करता है कि ईश्वर सर्वज्ञ है तो इसलिए ईश्वर इस सृष्टि करता है वो वो तो आप आप अपने हिसाब से बताइए क्यों इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने कहा कि जो जो सर्वज्ञ होता है वह वह सृष्टि करता होता है तो अगर इस तरीके से बोलेंगे तो हमें दिखाना पड़ेगा कि बहुत सारे सर्वज्ञ हों और उसमें देखो कि ये भी सर्वज्ञ है ये भी सृष्टि बना रहा है ये सर्वज्ञ है ये भी बना रहा है इसीलिए क्योंकि ईश्वर भी सर्वज्ञ है इसलिए बना रहा है लेकिन ईश्वर के अतिरिक्त तो कोई ऐसा मिलेगा ही हमें की जो सर्वज्ञ हो तो अब आई बात कई से की जो जो सर्वज्ञ नहीं है वो वो सृष्टि करता नहीं है जैसे की जीवात्मा का उदाहरण दे दिया लेकिन अगर ऐसे कहा जाए कि मेरे को कोई चीज नहीं आती है इसका मतलब दूसरे को आती है ऐसे तो सीधा नहीं होता है जैसे माना मेरे को अंग्रेजी नहीं आती है तो इसका मतलब मेरे सामने जो बैठे हैं उनको आती है क्या इस तरीके से किसी बात को सीधा थोड़ी किया जा सकता है क्योंकि तो जीवाही बनाता है इस वक्त इसलिए सृष्टि बनाता है इस तरीके से नहीं नहीं इसमें इसमें आप देखे ना भी बनाने वाले दो हैं ना बनाने वाले दो हैं या तो इसमें गौण मुख कर लीजिए आप ला ला गौण मुख वो पे पुस्तक भी लाया नहीं वो भूल गया नहीं तो उसमें वैसे कुछ हेतु दिए हुए थे ठीक है हाँ रमन जी बताइए उदाहरण किया बगल वाले को आती है हमको पता है अगर बगल वाले को बात की उस तरह का उदाहरण आत्मा का पता है सर्वोज नहीं ये नहीं की पता है की आत्मा के बारे में सर्वोज नहीं है चलिए कल ऐसा करते हैं कल और इस विषय पर अपने हेतु लाना ढूंढ के कुछ समय हो गया छह बज के बाईस मिनट हो गए हैं और अभी आप अपने एक आ, अपने आ, वो आए हुए है तो नवीन मिश्रा जी आए हुए हैं उन, उनको फिर आशीर्वाद का कर लेगा तो आज हमारे लिए बहुत एक अच्छा सुअसर है कि यहाँ पर मिश्रा जी पधारे हुए हैं सपत्नी श्री गौरव मिश्रा श्रीमती चित्रा मिश्रा सुपुत्री नवीन मिश्रा तो आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाएं आशीर्वाद एक बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है उसमें और आशीर्वाद में दोनों के के लिए आपस में सहानुभूति की बात होती है क्यों आशीर्वाद तभी लिया जा सकता है जब देने वाले के प्रति श्रद्धा हो आशीर्वाद तभी दिया जा सकता है जब जब देने वाले के अंदर लेने वाले के प्रति सहानुभूति हो तो आज आप लोग कितने वर्ष के हो गए नहीं नहीं वो वर्ष वर्षगा नहीं, नहीं वो मेरा मतलब जन्मदिन का मतलब कितने वर्ष हो गए गांठ लगे हुए ये मेरा मतलब था तीन वर्ष हो गए अच्छा ठीक तो देखिए वर्षगांठ मनाने का या वर्षगा को संपन्न करने का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि हमने जीवन में अपनी उन्नति के लिए और और उनकी उन्नति के लिए हमने क्या किया यानी अगर हम दूसरे परस्पर एक दूसरे की उन्नति के प्रति जागरूक रहे कि मैंने उनकी उन्नति चाहिए और, और उन्होंने आपकी उन्नति चाहिए तब तो वर्षगांठ मनाने की एक सार्थकता है और हम कहा तक आगे बढ़े हमारे जीवन में बहुत सारी इस तरह की चीजें होती है जो कई बार नहीं होनी चाहिए तो हम ये विचार करें इस अवसर पर कि जो जो भी हमारे बीच में किसी तरह की कोई इस तरह की गांठ है क्योंकि ये वर्ष गांठ जो है ना ये वर्ष गांठ का मतलब है कि जो गांठ लग चुकी है वो खोले नहीं तीसरी वर्ष गांठ चौथी वर्ष गांठ ये आती ही रहेंगी तो उस गांठ को ना खुलने देने के लिए दोनों को कुछ संकल्प लेकर के चलना पड़ता है संकल्प लेकर चलना पड़ेगा कि जैसे मैं मान लीजिए कई बार अहम में आकर के अपनी बात को मनवाना चाहता हूं और ये बात दोनों के अंदर भी हो सकती है क्योंकि ये ये जो अहम है ये बहुत जल्दी उभरता है आदमी के सामने जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है या दूसरा अपनी इच्छा अनुसार किसी को चलाना चाहता है तो सामान्य से कोई भी दूसरे की इच्छानुसार चलता नहीं है और अगर चलाते हैं तो बहुत कष्ट होता है तो ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि कि अहम को बीच में ना आने देते हुए हम ये विचार करें कि जो उचित है वही मैं करूंगा या करूंगी ये नहीं कि कि मेरी बात अनुचित है फिर भी मैं ये मान के चलू कि नहीं मेरी बात मानी जानी ही चाहिए या वो कहें कि, कि मेरी बात मान ही जानी चाहिए ये उचित या अनुचित नहीं उचित है और है अनुचित तो ऐसी स्थिति में फिर क्या है कि दोनों में परस्पर सामजस्य बैठता है और इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा आत्मरीक्षण की एक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी कि मेरे कारण से उनको कष्ट तो नहीं है मेरे व्यवहार से कोई कष्ट तो नहीं पहुंच रहा है और आपको भी विचारना चाहिए कि मेरे व्यवहार की उनको तो कष्ट नहीं पहुंच रहा तो दोनों स्तर से सामस्य बनाते हुए हम इस अवसर को यहां पर सार्थक करें तो मेरे साथ सभी मंत्र बोलेंगे आप पुष्प जो बड़ी उम्र के हैं और जो परिवार के हमको दे दीजिए स्वस्तिना न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वद स्वस्ति नस्ताक्षनेति नो बृहस्पतिर्दा